देवी भागवत तीसरा स्कंध शशि कला का सुदर्शन के साथ विवाह व्यास जी कहते हैं राजा सुबाहु का अंतकरण बड़ा पवित्र था अपनी पुत्री की बात सुनकर वह राजाओं के पास गया और बोला राजाओं आज आप लोग अपने डेरे पर पधारें विवाह का कार्यक्रम कल के लिए टल गया खाने पीने की चीज़ें आपकी सेवा में उपस्थित कर दी गई है मुझ पर कृपा करके आप सभी महानुभाव इन वस्तुओं को स्वीकार करें फिर कल इस सभा भवन में पधारिए हम सब मिलकर विवाह का कार्य संपन्न करेंगे राजाओं मेरी कन्या शशिकला का आज स्वयंवर में आना बिल्कुल असंभव है अतः चाहते हुए भी मैं इस कार्य में सर्वथा असमर्थ हूँ कल सवेरे समझा बुझा कर मैं उसे सभा भवन में ले आऊँगा अतः आप महानुभाव आज अपनी अपनी छावनी में पधारने की कृपा करें बुद्धिमानों के समाज में विग्रह को स्थान नहीं रहता अपने आश्रित जन पर विशेषतः जो अपनी ही संतान है उस पर कृपा करना तो नितांत आवश्यक है अतः तो आप लोग कला पर कृपा करके आज अपने अपने स्थान को सिधारें कल प्रातः काल मैं पुत्री को यहाँ उपस्थित कर दूँगा इच्छा स्वयंवर किया जाएगा अर्थात राजकुमारी अपनी इच्छा से किसी भी नरेश को पति चुन ले ऐसी घोषणा कर दी जाएगी सभी नरेश यहाँ उपस्थित रहेंगे उनकी सम्मति से यह कार्य सम्पन्न होगा राजा सुबाहू की बात सुनने के पश्चात उपस्थित सभी नरेश अपने अपने स्थान पर चले गए नगर के सन्निकट रहकर देखभाल करते रहे ताकि इस कार्य में छल न हो इसकी व्यवस्था उन लोगों ने कर ली इधर सुबाहू ने विवाह का समय निश्चित किया अंतपुर में ही गुप्त स्थान बनाया गया मंडप में पुत्री शशिकला को बुलाकर वेद के पारगामी विद्वान पुरोहितगण के साथ वह विवाह का कार्य सम्पन्न करने में लग गया वर को स्नान आदि कराया गया और विवाह में पहनने के योग्य भूषण और वस्त्र दिए गए मंडप में वेदी बनी हुई थी वर को बुलाकर उस पर बैठाया और स्वयं उसकी पूजा की राजा सुबाहू प्रतापी नरेश थे उन्होंने विवाह के अवसर पर विष्टर आचमन अर्घ, दो वस्त्र गौ और दो कुंडल देने के पश्चात अपनी कन्या शशिकला का विधिपूर्वक सुदर्शन के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया उदार हृदय वाले सुदर्शन ने सभी वस्तुएं स्वीकार कर ली उस समय सुदर्शन कुबेर की कन्या का सामना करने वाली शशिकला को अपने से उत्तम मान रहा था विवाह के समय मंत्रियों ने भी राजा के पूजा कर लेने पर उस उत्तम वर की वस्त्र आदि से पूजा की तभी निर्भीक होकर मंडप में वर को ले आए थे विधि की जानकार स्त्रियों ने शशिकला को भूषणों से खूब सजा धजा सुंदर पालकी पर बैठाया और वर के पास उपस्थित कर दिया मंडप में अग्नि स्थापन के लिए चतुष्कोण वेदी बनी थी पुरोहित ने उस पर अग्नि स्थापित की विधिपूर्वक हवन किया गया फिर वर और वधु को हवन करने के लिए कहा गया दोनों बड़े प्रेम के साथ हवन में तत्पर हो गए विधिवत लाजा हवन करने के पश्चात वर वधु ने अग्नि की प्रतीक्षिणा की उस कुल और गोत्र की जो प्रथा थी उसका सम्यक प्रकार से पालन किया गया महाराज सुबाहु ने घोड़े जुते हुए 200 रथ सुदर्शन को विवाह में दहेज दिए वे रथ खूब सजाए गए थे उन पर बाणों का भरपूर संचय था महाराज काशी नरेश के पास पर्वत शिखर के समान मतवाले हाथी थे सुवर्ण के आभूषणों से उन हाथियों को सजाया गया था प्रेम पूर्वक महाराज ने सवा हाथी सुदर्शन को भेंट किए सोने के भूषणों से भूषित सौ दासियाँ और उतनी ही सुंदर हथनिया दहेज में सुदर्शन को दी फिर संपूर्ण आयुधों और भूषनों से सुसज्जित 1000 सेवक बहुत से रत्न वस्त्र और कंबल आदि यथोर्थित दिव्य पदार्थ सुदर्शन को दिए अत्यंत मनोहर एवं विशाल अनेकों विचित्र भवन रहने के लिए अर्पित किए साथ ही राजा सुबाहू ने सिंधु देश में उत्पन्न दो उत्तम घोड़े सुदर्शन को दिए भार ढोने में कुशल तीन हजार ऊँट तथा अन्न एवं घी आदि से भरी हुई 200 सौ बढ़िया बैलगाड़ियाँ दहेज में सुदर्शन को समर्पण की